रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है मेरी एक लघु कथा मुस्कुराहट Playback, बोलो उछलना उछलना अरे बिल्कुल ठीक तो बोल रही हो हाँ उछलना को ठीक बोलने में क्या खास है तो फिर बच्चों के सामने छुछलना क्यों कहती हो सब हंसते हैं इसीलिए तो इसीलिए किस लिए ताकि वे हंस सके उनकी दैवी खिलखिलाहट पर सारी दुनिया कुर्बान